अभी तक तो वो वाइट ट्रक रोड के किनारे खड़ी नजर आ रही थी लेकिन कुछ ही पल में ट्रक की मूवमेंट शुरू हो गई लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि ये ट्रक गांव की तरफ नहीं बल्कि गांव के पास में ही बने एक कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी हम्म कब्रिस्तान की तरफ आखिर क्यों उधर क्यों जा रही है ये कार विकांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुख्तार खान ट्रक लेकर कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहा है एक बार के लिए वो गाड़ी लेकर मीरा ठाकुर की समाधि की तरफ जाता तो भी बात समझ में आती लेकिन कब्रिस्तान माजरा समझ में नहीं आ रहा था कुछ और दूर चलने के बाद विक्रांत जब एक बड़े पुराने से बरगद के पेड़ के करीब पहुंचा तो तुरंत ही उसने देखा कि वो ट्रक इसी पेड़ के बगल में पार्क की गई है वहां पर कुछ पुराने जमाने के घर बने हुए थे जो कि कब्रिस्तान के ठीक सामने थे और ये ट्रक इन्हीं में से एक घर के ठीक सामने खड़ी की गई थी गन, गन, गन विक्रांत, तो विक्रांत शुरू से ही बहुत हड़बड़ी में था और इस हड़बड़ी में वो इंस्पेक्टर पांडे से पर्याप्त हथियार कलेक्ट करने के लिए कहना भूल गया था अच्छी बात यह है कि हर्ष ने पहले ही अच्छी बात यह है कि हर्ष ने पहले से ही इस बारे में सोच रखा था वो जानता था कि आगे गन की जरूरत पड़ सकती है इसलिए वो खुद के लिए तो गन लेकर आया ही था इसके साथ ही वो विक्रांत के लिए भी बंदूक लेकर आया था विक्रांत ने अपनी गाड़ी भी उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ी किया बरगद के पेड़ के पास खड़ी की और फिर तुरंत ही हर्ष को साथ लेकर दौड़ पड़ा जबकि रूही और अनुष्का भी विक्रांत और हर्ष के ठीक पीछे दौड़ पड़ी सबसे पहले तो इन लोगों ने वहां की ओर खड़ी वाइट मिनी ट्रक को करीब से जाकर चेक किया इन लोगों ने पहले इस ट्रक की आइडेंटिटी को कंफर्म किया फिर जब यह कंफर्म हो गया कि वाकई में ये ट्रक एन की ही है फिर ये लोग ट्रक की स्थिति जांचने लगे जब इन्हें ट्रक में कुछ भी सस्पीशियस नहीं मिला फिर तुरंत ही ये लोग धीरे धीरे वहाँ करीब में बने घर की तरफ बढ़ने लगे ये घर काफी पुराने बने हुए नजर आ रहे थे और शायद अब इनमें कोई रहता भी नहीं था कम से कम घर की हालत देखकर तो यही लग रहा था घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और लोहे के दरवाजे जंग लगने के कारण बिल्कुल कमजोर हो चुके थे इस दरवाजे से अंदर घुसते ही वहां पर काफी बड़ा सा आंगन बना हुआ नजर आ रहा था लेकिन वहां पर काफी झाड़ियां और जंगली पौधे उगे हुए थे इस आंगन के दाई तरफ तीन कमरे बने हुए नजर आ रहे थे उन कमरों के सामने भी काफी झाड़ झंकाड़ उगा हुआ था ऐसा लग रहा था कि यहाँ जल्दी कोई आता जाता नहीं है विक्रांत तुरंत ही रूही और अनुष्का को प्रोटेक्ट करते हुए रूही और अनुका कोई हर्ष के साथ मिलकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा जैसे ही विक्रांत और हर्ष अंदर आंगन में पहुंचे इन दोनों ने इशारे में ही बात करते हुए सेपरेट होने का प्लान बनाया लेकिन जैसे ही ये लोग इस आंगन से आगे बढ़ने लगे इन्हें दाईं तरफ मौजूद तीनों कमरों में से सबसे कॉर्नर वाले कमरे में से कुछ आवाज आती सुनाई पड़ी। दोनों ने बिना किसी देरी के उस कमरे की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया दरवाजा खोल दिया इलामत गोली मार दूंगा हर्ष ने कमरे में अंदर की तरफ देखते हुए कहा लेकिन वहा प्रकाश न होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हालांकि विक्रांत के पास ऐसी कोई समस्या नहीं थी वो कमरे के अंदर का नजारा साफ तौर पर देख पा रहा था क्योंकि उसने इस वक्त नाइट विजन टूल चालू कर रखा था जिससे उसे अंधेरे में देखने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक आदमी काले रंग का कपड़ा पहने खड़ा था उसने अपने हाथ में प्लास्टिक का एक कंटेनर ले रखा था अचानक से यहाँ की हवा में पेट्रोल की गंध आनी शुरू होगी अभी हर्ष को समझ पाता कि उससे पहले ही इस कमरे में मौजूद आदमी ने अपने हाथ में लाइटर जला दिया लाइटर जलते ही हर्ष ने तुरंत ही इस शख्स को देख लिया हिलना मत, गोली मार दूंगा हर्ष ने उसकी तरफ बंदूक तालते हुए कहा हालांकि उसके हाथ में लाइटर देखकर उसे ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि यह आदमी सुसाइड करने के मूड में है हर्ष डर के मारे अपना कदम पीछे खींचने लगा क्यूकी यहाँ कमरे की पूरी फर्श पर पेट्रोल फैला हुआ था और उस आदमी के हाथ में जो कंटेनर था उसमें भी पेट्रोल ही था अब अगर उसने लाइटर को जमीन की ओर फेंक दिया तो फिर यहाँ आग लगने में पल भर की भी ही देरी नहीं लगेगी लाइटर बंद कर दो। दोष मैं, मैं ने अपनी अगले ही पल कमरे में आग का गुबार उठ गया हर्ष अपने हाथों से चेहरे को ढकते हुए खुद को आग से बचाने की कोशिश करने लगा तभी उसे एहसास हुआ कि विक्रांत तेजी से भागता हुआ कमरे की तरफ जा रहा है तो उसने विक्रांत को सचेत करते हुए कहा सर सर कहा जा रहे हैं आराम से लेकिन तब तक विक्रांत अच्छे से समझ चुका था कि उसे क्या करना है वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर कमरे की तरफ दौड़ पड़ा मानो उसके कानों तक हर्ष की आवाज पहुंची नहीं रही थी अंदर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले तो मुख्तार के हाथ से तेल का कंटेनर छीनकर दूर फेंका और फिर अगले ही पल उसने कमरे के अंदर खड़े मुख्तार खान का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया हालांकि मुख्तार वहां पर स्टेचू बनकर खड़ा था ऐसे में विक्रांत को उसे धक्का मारते हुए बाहर लाना पड़ा अब तक मुख्तार खान के शरीर में आग पकड़ चुकी थी विक्रांत के कपड़े से भी लपट उठनी शुरू हो गई थी इसीलिए उसने बाहर आते ही मुख्तार खान को जमीन पर पटक दिया और खुद भी उसके ऊपर बैठकर उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हर्ष तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या भगवान से विक्रांत ने कमरे से बाहर निकलते ही कहा उधर हर्ष को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से यहाँ पर क्या और कैसे हो गया आखिर कैसे विक्रांत मुख्तार खान को अंदर कमरे से खींच बाहर लेकर चला गया वो अभी भी अपने चेहरे को हाथों से ढककर खड़ा था जैसे उसके बेल्ट के हुक् निकालकर मुख्तार खान के हाथ में पहनाते हुए कहा ये ये आ मुख्तार खान के मुंह से दर से करहाने की आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि विक्रांत ने उसके मुंह को जमीन से सटा कर रखा था और अपने घुटने को उसकी पीठ पर टिकाकर बैठा हुआ था उधर मुख्तार खान को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे सुसाइड करने से बचा लिया गया है। अब तक यहाँ आंगन में रूही और अनुष्का भी भागते हुए पहुंच चुकी थी ये दोनों लोग विक्रांत और हर्ष को घेर कर खड़े हो गए। क्या हुआ सर आप लोग ठीक तो हैं? रूही ने घबराते हुए सवाल किया लेकिन तभी विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा यहाँ को खड़े हो गए आग बचाओ जल्दी से वहाँ इम्पोर्टेंट एविडेंस जल सकता है विक्रांत के कहते हर्ष को मानो अकल आ गई वो इधर उधर भागता हुआ आग बुझाने का साधन खोजने लगा हालांकि इस वक्त उसे रहा था कि तब तक को कर भी से भागते हुए वहाँ पास में ही खड़े ट्रक की तरफ गई और उसमें रखे हुए फायर एक्सटिंग को भी निकाल लाई इसके बाद दोनों लड़कियों ने मिलकर आग बुझाना शुरू कर दिया हालांकि पेट्रोल की आग जितनी खतरनाक होती है उतनी खतरनाक आग यहां देखने को नहीं मिल रही थी चूंकि कमरा पूरा खाली था ऐसे में वहां पर कुछ भी जलने वाला सामान मौजूद नहीं था इस वजह से जैसे ही इन लोगों ने फायर एक्सचिंग का इस्तेमाल शुरू किया उसके थोड़ी देर बाद ही आग शांत होनी शुरू होगी कुछ ही देर में यहाँ पर कई सारी पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी इंस्पेक्टर पांडे भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच चुके थे विक्रांत सर विक्रांत सर आप ठीक तो हैं हर्ष विक्रांत के करीब पहुंचा और उसके शरीर को टच करते हुए पूछने लगा जब उसे यकीन हो गया कि विक्रांत बिल्कुल सेफ है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तब जाकर उसने राहत की सांस ली और फिर उसने विक्रांत की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखते हुए सवाल किया लेकिन विक्रांत सर आप अंदर गए कैसे आपको डर नहीं लगा आपको आग पकड़ लेती तो चुप करो डर डर के वो जीता है जिसकी हड्डी में पानी भरा होता है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा है क्या हर्ष कन्फ्यूज होकर विक्रांत की तरफ देखने लगा ये तो ये तो उस फिल्म का डायलॉग है किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है ये मेरा डायलॉग है विक्रांत सक्सेना का <laughs> विक्रांत ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा